संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण की सलाह से महाराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में आना राजा युधिष्ठिर ने पूछा मुनिवर मैं राजाओं के और चारों वर्णों के धर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ कृपया बताइए कि आपत्ति के समय इन्हें किस नीति से काम लेना चाहिए आपने प्रायश्चितों के विषय में मुझे जो कुछ सुनाया है उससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है व्यास जी बोली युधिष्ठिर यदि तुम धर्म का पूरा पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो पितामह के के पास जाओ। वे गंगा जी के पुत्र कुरा जितनी शंकाएं हो उन सभी का वे समाधान कर देंगे जिस धर्म शास्त्र को शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जी जानते हैं उसी को कुरुश्रेष्ठ विष्ण जी ने शुक्राचार्य और चवन जी से पूरे विवरण के साथ प्राप्त किया है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा लेकर वशिष्ठ जैसे पांग सहित वेदों का अध्ययन किया है ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी सनत कुमार जी से अध्यात्म विद्या पाई है मारकंड जी से पूर्ण तेजी धर्म सीखा है तथा परशुराम जी और इंद्र से अस्त्र विद्या पाई है मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी मृत्यु को उन्होंने इच्छा के अधीन कर लिया है पवित्र चरित्र ब्रह्म उनके सभा थे जब कभी ज्ञान यज्ञ होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिसे वे न जानते रहे हों वे धर्म और अर्थ का सूक्ष्म तत्व जानते हैं वे ही तुम्हें धर्म का उपदेश करेंगे अब कुछ ही समय में वे प्राण छोड़ने वाले हैं अतः तुम उनके प्राण परित्याग के पहले ही उनके पास पहुँच जाओ युधि बोले भगवान मैंने तो अपने बंधु बांधवों का बड़ा भीषण और रोमांचकारी संहार किया है मैं सभी लोगों का अपराधी और पृथ्वी का सत्यानाश करने वाला हूँ यही नहीं वे सदा ही निष्कपट भाव से युद्ध करते रहे हैं किंतु मैंने छल से उनका संहार कराया है ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ वैशंपायन जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनने पर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने चारों वर्णों के हित की कामना से उनसे कहा अब आप शोक को ही ही न भगवान व्यास जैसा कह रहे हैं वैसा करें। अतुलित और आपके गुरु के समान इनके आज्ञा आप ब्राह्मणों का अपने सुहित हम लोगों का द्रौपदी का और संपूर्ण लोगों का हित करें श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महामना महाराज युधिठिर सब लोगों के हित के लिए अपने आसन से उठे वे वेद उपनिषद मीमांसा और नीति आदि सभी शास्त्रों से में पारंगत थे इस समय अपना कर्तव्य निश्चय करके उन्हें बड़ी शांति मिली उन्होंने महाराज धित्राष्ट्र को आगे किया और श्री कृष्ण आदि सब बंधु बांधवों के साथ हसीनापुर में आए नगर में प्रवेश करते समय उन्होंने देवताओं का तथा हजारों ब्राह्मणों का पूजन किया वे सफेद रंग के सोलह बैलों से जुटे हुए एक नवीन रथ में सवार हुए वह रथ ऊनी वस्त्र और चमड़े से मठा हुआ था तथा श्वेत का था उस समय महापराक्रमी कुंती नंदन भीम ने डलों की बात डोर संभाली अर्जुन ने कांतिमान श्वेत छत्र लिया तथा माद्री माद्रीनंदन नकुल और सहदेव चवर और पंखा ढुलाने लगे इस प्रकार जब पांचों भाई सज धज के साथ रथ पर सवार हुए तो ऐसे मालूम होते थे मानो पांचों भूत ही मूर्तिमान होकर इकट्ठे हो गए हैं महाराज युद्ध के पीछे एक रथ पर चढ़कर सात रहे थे धर्मराज के आगे एक पालकी में उनके ज्येष्ठ पृतृब्य महाराज धतराष्ट्र गांधारी के साथ जा रहे थे इन सबके पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरकुल की स्त्रिया अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सवारी पर चढ़कर चल रही थी इनकी देखभाल में थे। थे। वे इनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके पीछे सब प्रकार के साज बाज से सुसज्जित रथ, हाथी, और पैदलों की पलटन थी इस प्रकार सूत मागध और बैतालिकों से स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेश किया उनकी यह सवारी संसार में अनुपम थी जिस समय हस्तनापुर में धर्मराज की सवारी निकली वहां के नागरिकों ने सारे नगर और राजमार्गों को खूब सजाया था सड़कों पर सफेद रंग के फूल बिखरे हुए थे अनेकों ध्वजा लगाई गई थी तथा उन्हें अच्छी तरह से साफ करके धूप से सुगंधित किया गया था राजमहल को सुगंधित द्रव्यों के चूरे से तरह तरह के पुष्पों से और पुष्पों की बंधनवारों से छा दिया गया था नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नवीन कलश रखे हुए थे तथा जहां तहां श्वेत वर्ण के फूलों के गुच्छे लगाए गए थे सब से सुमनोहर स्तुति भाग और सुनाई पड़ रहे थे इस प्रकार अपने के साथ महाराज ने उप सजे धजे में प्रवेश किया पांडवों के पुर प्रवेश के समय सहस्त्रों पूर्वासी उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए उस समय अनेकों पूर्व नारियों पांचों भाइयों की प्रशंसा कर रही थी लज्जा बस धीरे धीरे कहने लगी पांचाल कुमारी तुम धन्य हो जो तुम्हें इन पुरुष श्रेष्ठों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तुम्हारे सभी पुण्य कर्म और व्रत सफल है उनके ऐसे प्रशंसा वाक्यों से और आपस के प्रेम लाभ से उस समय का सारा नगर गूंज रहा था इस प्रकार महाराज युतिष्ठ धीरे धीरे राजमार्ग से निकलकर महल के द्वार पर आए तब सब दरबारी नगर निवासी और देश के लोग उनके सामने आए और प्रणाम करके तरह तरह की कानों को अच्छी लगने वाली बातें कहने लगे वे बोले महाराज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने धर्म और बल के प्रभाव से पुनः अपना खोया हुआ राज्य पा लिया है आप सौ वर्ष तक हमारे राजा रहे और धनपूर्वक प्रजा का पालन करें इस प्रकार राजद्वार पर मांगलिक वचनों से उनका सभी ने सत्कार किया तथा ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दिए उन सबको यथा योग्य स्वीकार कर महाराज रथ से उतरे और फिर राजभवन में पधारे महल के भीतरी भाग में जाकर उन्होंने कुल देवताओं का दर्शन किया और रत्न चंदन तथा माला आदि से उनकी पूजा की इसके बाद वे फिर महल के बाहर आए और वहां हाथों में मांगलिक द्रव्य लिए खड़े हुए ब्राह्मणों के दर्शन किए तब तो महाराज ने गुरु धौम्य और राजा धित्राष्ट्र को आगे रखकर उनकी पुष्प मोदक रत्न सुवर्ण गौ और वस्त्रादि से विधिवत पूजा की सेवक लोग ब्राह्मणों से यह पूछ पूछ कर की आपकी क्या है उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते थे इसके बाद वाचन का घोष हुआ, उससे सारा आकाश उठा। पुण्या के लिए आनंददायक, और कानों को सुख देने वाला था इसी समय सब जय की घोषणा करते हुए शंख और धुंदुवों का मनोरम शब्द होने लगा इतने में ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए राक्षस चारवाक ने कहा युधि इस समय मैं इन सब ब्राह्मणों की ओर से बोल रहा हूँ तुम्हें धिक्कार है तुम बड़े दुष्ट राजा हो तुमने अपने बंधु बांधुओं की हत्या की है अपने गुरुजनों को मरवा कर तो अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है लज्जित और व्याकुल प्रतिवाद के रूप में उनके मुख से एक भी शब्द न निकला उन्होंने कहा वे प्रगण मैं अत्यंत विनीत होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ आप मुझ पर प्रसन्न होइए इस समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है ऐसे समय आपका मुझे धिकारना उचित नहीं है युधिष्ठिर की जवाब सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे महाराज यह हमारी बात नहीं कह रहा है हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे फिर उन महात्माओं ने ज्ञान दृष्टि से उसे पहचान लिया और राजा युधिष्ठिर से कहा यह दुर्योधन का मित्र चारवाक नाम का राक्षस है इस समय सन्यासी का वेश मनाकर उसका हित करना चाहता है धर्मांमन हम तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहते तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का कल्याण हो राजन उसके बाद उन सब ब्राह्मणों ने क्रोध में भरकर कर करते हुए उस राक्षस को मार डाला उनके तेज से वह भस्म होकर गिर गया राजा ने उस सब की पूजा की वे उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए इससे महाराज युद्ठिर और उनके संबंधियों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई